हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती अब आप सुनेंगे एक सामान्य शिकायत लोगों की सदा यह शिकायत रहती है कि गंभीर प्रयत्न तथा सच्चा अभ्यास करने के बावजूद भी उन्हें ब्रह्मचर्य से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है वे अनावश्यक रूप से संतरस्त तथा निरुत्साहित हो जाते हैं यह एक भूल है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक मापी यंत्र है यह बहुत ही सूक्ष्म है आध्यात्मिकता मापी यंत्र चित्त शुद्धि के विकास की लघुतम मात्रा भी बतलाता अथवा व्यक्त करता है शुद्धता की मात्रा को समझने के लिए आपको विशुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है प्रबल साधना ज्वलंत वैराग्य तथा ज्वलंत मुमुक्षव उच्चतम कोटि की शुद्धि शीघ्र प्राप्त कराते हैं यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा भी गायत्री अथवा प्रणव का जप करता है तो आध्यात्मिकता मापी यंत्र उसके ब्रह्मचर्य की सूक्ष्म मात्रा तत्काल बतलाता है आप अपनी मलिन बुद्धि के कारण से नहीं देख पाते हैं एक या दो वर्ष तक नियमित रूप से साधना कीजिए और तब अपने मन की तत्कालीन अवस्था की उसके पूर्वर्ती वर्ष की अवस्थाओं से तुलना कीजिए आपको निश्चय ही बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा आप पूर्व अपेक्षा अधिक शांत अधिक पवित्रता तथा अधिक नैतिक शक्ति अथवा बल अनुभव करेंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है क्योंकि प्राचीन दुष्ट संस्कार बहुत ही प्रबल होते हैं अतः मानसिक शुद्धता में कुछ समय लग जाता है आपको हतोत्साह नहीं होना चाहिए कभी निराश ना हो आपको अनादिकाल के संस्कारों के विरुद्ध संघर्ष करना है अतः इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है हरि ओम अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर की महिमा सुरो से रहित कोई भाषा नहीं हो सकती है आप स्थूल पट तथा वित्ती के बिना चित्र नहीं नहीं बना सकते हैं आप कागज के बिना कुछ लिख नहीं सकते हैं ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मचर के बिना स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं कर सकते ब्रह्मचर भौतिक प्रगति तथा मानसिक उन्नति लाता है ब्रह्मचर नैतिकता का आधार है यह शास्वत जीवन का आधार है ब्रह्मचर बसंत ऋतु का पुष्प है जिसकी पंखुड़ियों में अमृत्व टपकता है यह आत्मा में शांति में जीवन का आधार है यह ऋषियों जिज्ञासुओं तथा योग्य के साधकों की बहुअभिपित ब्रह्मनिष्ठा का शुद्ढ़ आश्रय है ये आंतरिक असरों यथा काम क्रोध लोभ के विरुद्ध संग्राम करने के लिए रक्षा कवच है यह पारलौकिक आनंद के प्रवेश द्वार का कार्य करता है ये मोक्ष द्वार को उदघाटित करता है ये नित्य शक तथा अक्षय आनंद प्रदायक है ऋषि देवता गंधर्व तथा किन्नर भी सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों की सेवा करते हैं ईश्वर भी सच्चे ब्रह्मचारी के चरण रज अपने मस्तष्प धारण करते हैं शशुम्ना नाड़ी का द्वार खोलने तथा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ब्रह्मचर्य एकमात्र कुंजी है यह श्रीयश शुकृत तथा मान प्रतिष्ठा लाता है आठों तथा नवो निधियों सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों में लौटती हैं। वे की आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं। यमराज भी ब्रह्मचारी से दूर भागता है सच्चे ब्रह्मचारी की महा महामनशक्ता वैभव तथा महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ब्रह्मचर रेड तप देवा मृत्यु उपाघ्नत वेदों की घोषणा है कि ब्रह्मचर तथा तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है हनुमान महावीर कैसे बने उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य रूपी शस्त्र के द्वारा ही अद्वितीय बल तथा प्राप्त किया पांडवों तथा करुवो के पितामा महान भीष्म ने ब्रह्मचर्य से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी आदर्श ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने ही रावण के पुत्र अपरिमेय शक्तिशाली तथा त्रिलोक विजेता मेघनाथ को धराशायी किया था भगवान राम भी उसका सामना नहीं कर सकते थे लक्ष्मण ही ब्रह्मचर के बल से अजय मेघनाथ को परास्त कर सके थे सम्राट पृथ्वीराज के सौर तथा महानता का कारण ब्रह्मचर बल ही था त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मचारी के लिए अपराप हो प्राचीन काल के ऋषि ब्रह्मचर के महत्व से भली भाती परिचित थे यही कारण है कि उन्होंने सुंदर काव्यों में ब्रह्मचर की महिमा का गान किया है जिस प्रकार तेलवर्तिका में ऊपर आकर दिदिप्यमान प्रकाश के साथ जलता है उसी तरह वीर भी योग साधना के द्वारा उध्व दिशा की ओर प्रवाहित होता है तथा तेज अथवा ओज में रूपांतरित होता है ब्रह्मचारी का मुखमंडल ब्रह हाबा से चमकता है ब्रह्मचर रूपी शुभ्र प्रकाश मानव शरीर रूपी ग्रह में चमकता है यह जीवन के पूर्व विकसित पुस्तक के समान है जिसके चतुर्देख शक्ति धैर्य ज्ञान पवित्रता तथा धरती रूपी भ्रमर इधर उधर गुंजार करते हुए मंडराते हैं दूसरे शब्दों में इसे इस तरह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर पालन करने वाला व्यक्ति उपरयुक्त गुणों से संपन्न हो जाता है शास्त्रों में बलपूर्वक कहा गया है आयुस्तेजो बलम वीर प्रेष पुण्य सत्च वर्धते ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य अभ्यास से आयु तेज बल पराक्रम बुद्धि धन युण्य तथा शत्य प्रीता का वृद्धि होती है हरि ओम अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु का रहस्य शुद्ध वायु शुद्ध जल पौष्टिक भोजन शारीरिक व्यायाम मैदान के खेल तीव्र गति से टहलना नौका खेना तैरना टेनिस आदि जैसे हल्के खेल ये सभी सुस्वास्थ्य शक्ति तथा उच्च कोटि की औजस्वीता बनाए रखने में सहायक हैं। स्वास्थ्य तथा बल प्राप्त करने के लिए निश्चय ही अनेक साधन है ही ये साधन अपरिहार रूप से आवश्यक है किंतु ब्रह्मचर इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर के अभाव में आपके सभी व्यायाम नगण्य हैं। स्वास्थ्य तथा सुख के द्वार का राज्य का द्वार खोलने के लिए ब्रह्मचर सर्वकुंजी है ये आनंद तथा विशुद्ध सुख शांति रूपी प्रसाद की आधारशिला है ये सच्चे पौरुष को बनाए रखने की एकमात्र औषध है वीर की रक्षा ही स्वास्थ्य तथा दीर्घायु और शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक धरातल की सभी सफलताओं का रहस्य है जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी है, वह किसी भी रोग के संकट को बड़ी सुगमता से पार कर जाता है यदि किसी समान व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ करने में एक माह लगता है तो यह व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूर्ण स्वस्थ हो जाता है श्रुतियां मनुष्य की आयु करती है, जैसे आप ब्रम्चर में प्रतिष्ठित होकर प्राप्त कर सकते हैं लोगों के ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने लंपट तथा अनैतिक आचरण के होते हुए भी दीर्घायु तथा बौद्धिक शक्ति प्राप्त की है किंतु यदि उनमें सचारित तथा ब्रह्मचर भी होता तो वे और भी अधिक शक्तिशाली तथा प्रतिभाशाली हुए होते जब धनवंतरी अपने शिष्यों को आयुर्वेद की सविस्तार शिक्षा दे चुके थे तो उनके शिष्यों ने इस चिकित्सा शास्त्र के मूल सिद्धांत के विषय की जिज्ञासा की गुरु ने उत्तर दिया मैं आपको कहता हूं कि ब्रह्मचर वास्तव में एक बहुमूल रत्न है ये एक सर्वाधिक प्रभावशाली औषध है वास्तव में अमृत है जो रोग जरा तथा मृत्यु को विनष्ट करता है शांति तेज स्मृति ज्ञान स्वास्थ्य तथा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए जो परम धर्म है सर्वोत्तम ज्ञान है, ब्रह्मचर सर्वश्रेष्ठ बल है यह आत्मा वास्तव में ब्रह्मचर स्वरूप है और यह ब्रह्मचर में ही निवास करता है मैं प्रथम ब्रह्मचर को नमस्कार करके ही असाध रोगों का उपचार करता हूं हाँ सभी अशुभ लक्षणों को मिटा सकता है के पालन से सुस्वास्थ्य मनोबल मानसिक शांति तथा दीर्घायु प्राप्त होती है ये मन तथा स्नायुओं को अनुप्राणित करता, शारीरिक तथा मानसिक शांति तथा शक्ति के संरक्षण में सहायता करता तथा स्मरण शक्ति संकल्प बल तथा मेधा शक्ति को की वृद्धि करता है ये प्रचुर मात्रा में बल ओझ तथा जीवन शक्ति प्रदान करता है इससे बल तथा धैर्य की प्राप्ति होती है नेत्र मन का वातायन है यदि मन शुद्ध तथा शांत है तो नेत्र भी शांत तथा स्थिर होंगे जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हैं, उसके नेत्र कांतिमान वाणी मधुर तथा रूप सुंदर होंगे हरिओम अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर एकाग्रता को प्रोत्साहन देता है ब्रह्मचर में प्रतिष्ठित होने से ओज की प्राप्ति होती है पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर की प्राप्ति द्वारा योगी सिद्धि प्राप्त करता है यह दिव्य ज्ञान तथा अन्य सिद्धियों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है स्वच्छता यानी कि ब्रह्मचर होने पर मन की वृत्तियों का अक्षय नहीं होता है मन को एकाग्र करना सहज हो जाता है एकाग्रता तथा साथ साथ रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति इने गिने शब्द ही बोलता है किंतु इसका श्रोताओं के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है इसका कारण उसकी ओझ शक्ति है जो वीर के परिरक्षण तथा उसके रूपांतरण द्वारा सुरक्षित रखी जाती हैं। विचार वाणी तथा कर्म से सच्चा ब्रह्मचारी में असाधारण विचार शक्ति होती है वे संसार को हिला सकता है यदि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का विकास करते हैं तो विचार शक्ति तथा धारणा शक्ति विकसित होती होती है विचार शक्ति वह शक्ति है जिसकी सहायता से विचार किया जाता है तथा धारणा शक्ति वह शक्ति है जिससे सद्वस्तु मन में धारण की जाती है यदि व्यक्ति अपनी निम्न प्रकृति के समक्ष झुकने से इंकार करता है। बना रहता है, तो वीर शक्ति मस्तिष्क ओ शि के रूप में वहां संचित रहती है इसके द्वारा ज्ञान शक्ति असाधारण मात्रा में तीव्र होती है ब्रह्मचर से बुद्धि कुशाग्र तथा निर्मल होती है ब्रह्मचर तीव्र स्मरण शक्ति की अपरिम मात्रा में वृद्धि करता है ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था में भी सूक्ष्म तथा तीव्र होती है जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य की शक्ति है वह अपरिमित शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक कार्य संपन्न कर सकता है उसके मुखमंडल पर चुम्ब की आभा होती है वे अल्प शब्द बोलकर अथवा अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों को प्रभावित कर सकता है वे क्रोध को वश में कर सकता है तथा संपूर्ण जगत को हिला सकता है महात्मा गांधी को देखिए उन्होंने इसे अहिंसा सत्य तथा ब्रह्मचर्य के निरंतर तथा अवधान अभ्यास द्वारा प्राप्त किया था उन्होंने केवल इस शक्ति द्वारा संसार को प्रभावित किया आप एक एकमात्र ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इस जीवन में शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति कर सकती है यहां यह बात दोहराने योग्य है कि एक सच्चा ब्रह्मचारी अत्यधिक शक्ति विमल मस्तिष्क विशाल संकल्प शक्ति सुस्पष्ट समझ तीव्र स्मरण शक्ति तथा सद्विचार शक्ति से संपन्न होता है स्वामी दयानंद ने एक महाराजा के वाहन को रोक दिया था उन्होंने अपने हाथों से एक खड़क को टोल डाला यह उनकी ब्रह्मचर शक्ति के कारण ही हुआ सभी अध्यात्मिक आचार्य सच्चे ब्रह्मचारी थे ईशु, शंकर ज्ञानदेव तथा समर्थ रामदास ये सभी ब्रह्मचारी थे प्रिय मित्रों क्या आप आपने ब्रह्मचर के महत्व को पूर्ण रूप से समझ लिया है प्रिय भाइयों क्या आप आपने ब्रह्मचर के वास्तविक अर्थ तथा उसकी महिमा को स्वीकार कर लिया है यदि विविध साधनों से तथा बड़ी कठिनाई झेलने तथा प्रचुर मूल चुकता के पश्चात प्राप्त की जाने वाली शक्ति प्रतिदिन यो ही नष्ट किए जाए तो आप क्यों कर या कैसे हष्ट पुल तथा स्वस्थ रहने की आशा कर सकते हैं यदि पुरुष तथा महिलाएं बालक तथा बालिकाएं ब्रमचर व्रत का यथा संभव पालन नहीं करते तो उनका हर्ष पुलिस तथा स्वस्थ रहना असंभव है विद्युत अड़ुओं में भी कुवारे विद्युत अड़ु तथा विवाहित विद्युत अड़ु होते हैं विवाहित विद्युत अड़ु जोड़ों में प्रकट होते हैं कुवारे विद्युत अड़ु अकेले रहते हैं विद्युत अड़ी ही चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं की शक्ति में भी होती है। आप इन से कुछ आप का विकास करेंगे, करेंगे। प्रगति आपकी सर्वोत्तम गुरु तथा आध्यात्मिक पथ्य का है ब्रह्मचर के द्वारा एक जीवन की विपत्तियों को पराभूत करें तथा स्वास्थ्य शक्ति मानसिक शक्ति तितिक्षा, स्वर, भौतिक उन्नति मानसिक विकास और अमरता प्राप्त करें। जिस व्यक्ति का काम शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण है वह उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो अन्य साधनों से अप्राप्य है अतः अपनी शक्ति का विषय सुखों में न करें, अपनी शक्ति को सुरक्षित रखें, सत्कर्म करे तथा ध्यान अभ्यास करे इससे आप शीघ्र ही अति मानव बन जाएंगे आप भगवान के साथ लाभ करेंगे तथा दिव्यता प्राप्त करेंगे हरि हरिओम अगले भाग में हम जानेंगे आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व तब तक के लिए नमस्ते